महाभारत शांति पर्व एकाशीतमोद्याय है कुटुंबी जनों में दलबंदी होने पर उस कुल के प्रधान पुरुष को क्या करना चाहिए इसके विषय में श्री कृष्ण और नारद जी का संवाद युधिष्ठिरुआत एवं अग्राज्य के तस्त संबंध मंडले मित्र स्वमित्रपिच कथम भावो विभाव्यते युधिष्ठ ने पूछा पितामह यदि सजाति बंधुओं और सगे संबंधियों के समुदाय को पारस्परिक स्पर्धा के कारण वश में करना असंभव हो जाए जनों में ही यदि दो दल हो तो एक का आदर करने से दूसरा दल रुष्ट हो ही जाता है ऐसी परिस्थिति के कारण यदि मित्र भी शत्रु बन जाए तब उन सब के चित्त को किस प्रकार वश में किया जा सकता है च अुदातेवाद वासुदेव नारदीस्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में मनीषी पुरुष देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण के भूतपूर्व संवाद रूप इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं वासुदेव वासुदेववाच नास्रुहित मंत्रम एक समय भगवान ने कहा जो व्यक्ति न हो जो सुहृद तो हो किंतु पंडित न हो तथा जो सुहृद और पंडित तो हो किंतु अपने मन को वश में न कर सका हो ये तीनों ही परम गोपनीय मंत्रणा को सुनाने या जानने के अधिकारी नहीं है नारद जी मैं आपके सौहार्द पर भरोसा रखकर आपसे कुछ निवेदन करूंगा मनुष्य किसी व्यक्ति में बुद्धि बल की पूर्णता देखकर ही उससे कुछ पूछता जिज्ञासा प्रकट करता है दास मैं मैं वादे न न नाम अपनी प्रभुता प्रकाशित करके जाति भाइयों कुटुंबी जनों को अपना दास बनाना नहीं चाहता मुझे जो भोग प्राप्त होते हैं उनका आधा भाग ही अपने उपभोग में लाता हूँ शेष आधा भाग कुटुंबी जनों के लिए ही छोड़ देता हूँ देवर से तीन दाम देवर देवर्षे जैसे अग्नि को प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरणी काष्ठ का मंथन करता है उसी प्रकार इन कुटुम्बी जनों का कटुवचन मेरे हृदय को सदा मस्ता और जलाता रहता है बलम संकर्षण निर्मदे रूपेण मत प्रद्युम सो, सो सहायोस्मारद नारद जी बड़े भाई बलराम में सदा ही असीम बल है वे उसी में मस्त रहते हैं छोटे भाई गद में अत्यंत सुख मारता है अत परिश्रम से दूर भागता है रह गया बेटा प्रद्युम्न सो वह अपने रूप सौंदर्य के अभिमान से ही मतवाला बना रहता है इस प्रकार इन सहायकों के होते हुए भी मैं असहाय हूँ अन्य ही सो महा भागा बलवंतो दुरुस्त्योत्थान संपन्ना नारदानक नारद्य अंधक तथा विष्णु वंश में और भी बहुत से वीर पुरुष हैं जो महान सौभाग्यशाली बलवान एवं पराक्रमी हैं, वे सब, के सब सदा उद्योगशील बने रहते हैं। कृष्ण मेव तत्म निवार्यम एक ये वीर जिसके पक्ष में न हो उसका जीवित रहना असंभव है और जिसके पक्ष में ये चले जाए वह सारा का सारा समुदाय ही विजयी हो जाए परंतु आहुक और अक्रूर ने आपस में वह रखकर मुझे इस तरह अवरुद्ध कर दिया है कि मैं इनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता ततः ततः तो आपस में लड़ने वाले आहुक और अक्रूर दोनों ही जिसके स्वजन हो उसके लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी और वे दोनों ही जिसके सुहित न हो उसके लिए भी इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है क्योंकि ऐसे मित्रों का न रहना भी महान दुखदायी होता है सोहम कि महामते एक द्वितीय से पराजय महामते जैसे दो जुआरियों की एक ही माता एक की जीत चाहती है तो दूसरे के भी पराजय नहीं चाहती उसी प्रकार मैं भी इन दोनों सुहृदों में से एक की विजय कामना करता हूँ तो दूसरे की भी पराजय नहीं चाहता ममेव क्लिश्यमान्य नारदोभत सदाम वक्तुर्मर हसी ज्ञाति नाम आत्मन इस प्रकार मैं सदा उभय पक्ष का हित चाहने के कारण दोनों ओर से कष्ट पाता रहता हूँ ऐसी दशा में मेरा अपना तथा इन जाति भाइयों का भी जिस प्रकार भला हो वह उपाय आप बताने की कृपा करें नारद जी ने कहा विष्णुनंदन श्री कृष्ण आपत्तियां दो प्रकार की होती हैं एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर वे दोनों ही स्वकृत और परकृत भेद से दो दो प्रकार की होती हैं पहला जो आपत्तियाँ स्वतः अपने ही करतूतों से आती है उन्हें स्वकृत कहते हैं दूसरा जिन्हें लाने में दूसरे लोग निमित्त बनते हैं वे विपत्तियाँ परकृत कहलाती हैं तो आपत् स्वकर्मजाम अक्र भोज प्रभवाम सर्वे ते दिन भया अक्रूर और आहुक से उत्पन्न हुई यह कष्टदायनी आपत्ति जो आपको प्राप्त हुई है आभ्यंतर है और अपने ही करतीतों से प्रकट हुई है ये सभी जिनके नाम आपने गिनाए हैं आपके ही वंश के हैं अर्थ हेतु कामचा विभत्स आत्मना प्राप्त ऐश्वर्य प्रतिपात आपने स्वयं जिस ऐश्वर्य को प्राप्त किया था उसे किसी प्रयोजनवश या स्वेच्छा से अथवा कुटुंबजन से डरकर दूसरे को दे दिया कृत इदानं इधान ते सहायवान सहायवान् न सक्यम पुनरा याम सहायशाली श्री कृष्ण इस तमय उग्रसेन को दिया हुआ वह ऐश्वर्य दृढ़ मूल हो चुका है उग्रसेन के साथ जाति के लोग भी सहायक हैं अतः उगले हुए अन्न की भांति आप उस दिए हुए ऐश्वर्य को वापस नहीं ले सकते बभ्रु उग्रसेन यक्यम कथंशन ज्ञातभे कृष्ण तवया चापी विशेषतः श्री कृष्ण अक्रूर और उग्रसेन के अधिकार में गए हुए राज्य को भाई बंधुओं में फूट पड़ने के भय से अन्य की तो कौन कहे इतने शक्तिशाली होकर स्वयं भी आप किसी तरह वापस नहीं ले सकते तथ्य सिद्धे प्रयत्न नर्म सु दुष्कर्म जयो वा विनाशो वा पुनर्भवे बड़े प्रयत्न से अत्यंत दुष्कर कर्म महान संघार रूप युद्ध करने पर राज्य को वापस लेने का कार्य सिद्ध हो सकता है परंतु इसमें धन का बहुत बहुध्यय और असंख्य मनुष्यों का पुनः विनाश होगा अनाजासेन शस्त्रेण मृदुनातः श्री कृष्ण आप एक ऐसे कोमल शस्त्र से जो लोहे का बना हुआ ना होने पर भी हृदय को छेद डालने में समर्थ है परिमार्जन और अनुमार्जन करके उन सब सबकी जीभ उखाड़ लें उन्हें मूक बना दे जिससे फिर कला का आरंभ न हो पहला क्षमा सरलता और कोमलता के द्वारा दोषों को दूर करना परिमार्जन कहलाता है दूसरा यथा योग्य सेवा सत्कार के द्वारा हृदय में प्रीति उत्पन्न करना अनुमार्जन कहा गया है वासुदेव वासुदेववाचन अनायासम विद्याम हम कथम ये नहीं सामुद्धरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुने बिना लोहे के बने हुए उस कोमल शस्त्र को मैं कैसे जानूं जिसके द्वारा परिमार्जन और अनुमार्जन करके इन सबकी जिह्वा को उखाड़ लू नारद वाच नारद जी ने कहा श्री कृष्ण अपनी शक्ति के अनुसार सदा अन्नदान करना सहनशीलता सरलता कोमलता तथा यथा, यथा योग्य पूजन आदर सत्कार करना यही बिना लोहे का बना हुआ शस्त्र है नाम ज्ञातीना वक्तुका कटुकाने वाचम चिरा मनास जब सजाति बंधु आपके प्रति कड़वी तथा ओछी बातें कहना चाहे उस समय आप मधुर वचन बोलकर उनके हृदय वाणी तथा मन को शांत कर दें न महापुरुष कश्चि नान ना ना सहायवान जो महापुरुष नहीं है जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है तथा जो सहायकों से संपन्न नहीं है वह कोई भारी भार नहीं उठा सकता अतः आप ही इस गुरुतर भार को हृदय से उठाकर वहन करें सर्व एव गुरुम भारम अन्नुन्न अन्व। महते सभी दुर्गे प्रतीत सुगवो भारम वह दुर्वह समतल भूमि पर सभी बैल भारी भार वहन भार कर लेते हैं परंतु दुर्गम भूमि पर कठिनाई से वहन करने योग्य गुरुतर भार को अच्छे बैल ही ढोते हैं भेदाद विनाश संघाण संग मुख्योशि केशव यहां प्राप्त नोसीदा केशव तो आप इस यादव संघ के मुखिया हैं यदि इसमें फूट हो गई तो इस समूचे संघ का विनाश हो जाएगा अतः आप ऐसा करें जिससे आपको पाकर इस संघ का इस यादव गणतंत्र राजा का न मूलोचेदन मूलोच्छेद न हो जाए नान्यत्र बुद्धांति भ्याम क्षेत्रीय निग्रहात नान्य धन बुद्धे क्षमा और इंद्र निग्रह के बिना तथा धन वैभव का त्याग के बिना कोई गण अथवा संग किसी बुद्धिमान पुरुष के आज्ञा के अधीन नहीं रहता है धन्यम सयुष्यम स्वक्षोदनम सदा ज्ञाति नाम नाम यथा कृष्ण तथा करो श्री कृष्ण सदा अपने पक्ष की ऐसी उन्नति होनी चाहिए जो धन यश तथा आयु की वृद्धि करने वाली हो और कुटुंबी जनों में से किसी का विनाश ना हो यह सब जैसे भी संभव हो वैसा ही कीजिए आयत्याम चे चेस्त विदित प्रभु साठगुण्य विधान यात्रायान विधव तथा प्रभो संधि विग्रह यान आसन द्वैधिभाव और समाश्रय इन छहों गुणों के यथा समय प्रयोग से तथा शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा करने पर वर्तमान या भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा यह सब आपसे छिपा नहीं है यादवा कुकर भोजाधकृष्णय्या महाबाहो उपासते लोकेश्वरा उपास माधव समाधव बाहू माधव कुकुर भोज अंधक और विष्णुवंश के सभी यादव आप में प्रेम रखते हैं दूसरे लोग और लोकेश्वर भी आप में अनुराग रखते हैं औरों की तो बात ही क्या है बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपकी बुद्धि का आश्रय लेते हैं तम गुरु जाने से धनते सुखम आप समस्त प्राणियों के गुरु हैं भूत वर्तमान और भविष्य को जानते हैं आप जैसे यदुकुल तिलक महापुरुष का आशय लेकर ही समस्त यादव सुखपूर्वक अपनी उन्नति करते हैं ये श्री महाभारती शांति पर्वण राजधर्मानुशासन परवणी वासुदेव नारद संवाद नाम तमोध्याय इस प्रकार महा श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण नारद संवाद नामक इत्यासीवा अध्याय पूरा हुआ